ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा पाद तीसरा इस पाद में सुगुण विद्या वाले व्रतोपासक के लिए उत्तर मार्ग का अभिधान है अधिकरण पहला अर्जराद्यधिकरण सूत्र पहला अर्जरादिना तत्प्रथित अर्जरादिना तत्प्रथित सूत्रार्थ अर्जरादिना ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषी सब उपासक अर्जुरादि मार्ग से ही जाता है, है सत्र है क्योंकि सब विद्वानों में यह मार्ग प्रसिद्ध है यह कहा है कि मार्ग के उपक्रम तक उत्क्रांति समान है परंतु मार्ग तो अन्य श्रुतियों में अनेक प्रकार से सुना जाता है अथे तरई व मरणान्तर इस रश्मियों से ही ऊर्धव को चढ़ता है इस प्रकार नाड़ी और रश्मि संबंध से एक मार्ग है अर्चीशम, अर्चीशम भी ये ज्योति के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, ज्योति अभिमानी देवता से अह अहअिमान्य देवता को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार यह दूसरा अर्चनादि मार्ग है स एतम देवयानम वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त कर अन्य लोक को प्राप्त होता है यह अन्य मार्ग है यदा जिस समय यह उपासक पुरुष इस लोक से प्रायण कर जाता है उस समय वह वायु को प्राप्त होता है यह दूसरा मार्ग है सूर्य द्वारा वे पाप रहित होकर सूर्य द्वार उत्तरायण मार्ग से वहां जाते हैं यह और अन्य मार्ग है उसमें संचय होता है कि क्या यह परस्पर भिन्न भिन्न मार्ग है अथवा क्या अनेक विशेषण विशेषता एक ही मार्ग है पूर्व इस संचय में ऐसा होता है कि ये मार्ग तो भिन्न भिन्न है क्योंकि भिन्न प्रकरण है और भिन्न उपासना के अंग है और भी इन रश्मियों से ही इस अवधारण का अर्चरादि की अपेक्षा होने पर बाद होगा और या मन वह जितने समय में मन को प्रेरित करता है उतने ही समय में आदि आदित्य को प्राप्त हो जाता है यह त्वरा वन बाधित होगा इसलिए यह मार्ग परस्पर भिन्न हैं। सिद्धांती ऐसा हैदि है मार्ग से ही जाते हैं किस से इसकी प्रसिद्धि है, प्रसिद्ध है। यह मार्ग सब विद्वानों में प्रसिद्ध ही है जैसे कि पंचांग्नि विद्या के प्रकरण में ये चामी अरण्य तथा जो सं अथवा अथवास्थवन में युक्त होकर सत्य हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं इस प्रकार अन्य का करने वालों के लिए भी मार्ग सुनाया जाता है ऐसा हो परंतु जिन विद्याओं में कोई गति मार्ग नहीं कही जाती है उनमें तो यह अर्चरादि गति स्थापित हो जिनमें अन्य गति सुनाई जाती है उनमें अर्चरादि गति आश्रय क्यों होना चाहिए श्रय क्यों होना चाहिए ईश्वर कहते हैं यदि हो, तो ऐसा ही हो परंतु यह तो ब्रह्मलोक प्राप्त कराने वाला अनेक विशेषणों से युक्त एक ही मार्ग है और वह कहीं पर किसी एक विशेषण से उपलक्षित होता है ऐसा हम कहते हैं क्योंकि सर्वत्र एक देश का प्रत्येज्ञान होने से अन्योन् विशेषण विशेष भाव उपन्न होता है प्रकरण के भेद होने पर भी विद्या के एक होने पर अन्य विशेषण के उपसंहार के समान मार्ग विशेषणों का भी उपसंहार होता है विद्या के के भिन्न होने होने पर भी तो गति का होने से और गंतव्य का अभेद होने से गति का अभेद ही है क्योंकि ते ब्रह्मलोकेशु वे उस ब्रह्मलोकों में दीर्घायु हिरण्य गर्भ के अनंतर संवत्त रहते हैं तस्मिन वसंती उसमें ब्रह्मा के अनेक कल्पो तक निवास करते हैं या सा ब्राह्मणों वह जो हिरण्यगर्भ का सर्वलोक जय है और जो व्याप्ति है उसे जय और व्यापति को प्राप्त करता है तद्य वितम यहाँ ऐसा होने के कारण जो इस ब्रह्मलोक लोक को ब्रह्मचर्य से शास्त्र और आचार्य के उपदेश अनुसार प्राप्त हो गए होया है इस प्रकार उस श्रुति में वही ब्रह्मलोक प्राप्ति रूप एक फल दिखाया जाता है जो यह कहा गया है कि अर्जरादि पर एतेरेव, एते इन रश्मियों से ही यह अवधारण होगा यह दोष नहीं है क्योंकि यह रश्मि प्राप्ति परक है कारण कि एक ही एवं जब रश्मि प्राप्ति के लिए और अर्जरादि की व्यावृत्ति के लिए होर हो यह युक्त नहीं है इससे यह रश्मि संबंध ही अवधारित होता है ऐसा जानना चाहिए तो अर्चरादि की अपेक्षा में भी अन्य गंतव्य की अपेक्षा से शीघ्रता अर्थ के लिए होने से बाधित नहीं होता जैसे निमेश मात्र में यह आ जाता है और अथई तय होना जब उपासना और इष्ट आदि इन दोनों में से एक का भी सेवन नहीं करता तब अर्चरादि मार्ग और धूम मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं जाता इन दोनों मार्गों से भ्रष्ट हुए के लिए कष्टप्रद तृतीय स्थान कहती हुई श्रुति से अर्चरादि पर्व वाले एक ही देवयान मार्ग को प्रसिद्ध करती है अर्चरादि गति में बहुत से मार्ग पर्व हैं और अन्यत्र थोड़े से पर्व है बहुतों के अनुरूप से ही अल्प को ग्रहण न्याय है इससे भी अर्चरादिना तत्प्रथित ऐसा कहा गया है अधिकरण दूसरा वायक सूत्र दूसरा विशेष वादा विशेषा वायु अशब्दा अब्दात वायुम अब्दा अविशेष विशेषाभ्यासर के अनंतर आदित्य के पूर्व वायु वायुलोक को प्राप्त होते हैं अवशेष विशेषाभ्या क्योंकि स वायुलोक साम्य और यदा विशेष वायुपुरशो विशेष्रुति हैष्य विशे? संबंध विशेष से गति विशेषणों का एक दूसरे का विशेषण विशेषण भाव है आचार्य सुर होकर इसका प्रतिपादन करते हैं स एत देवयानम वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त कर अग्निलोक को जाता है अनंतर वह वायुलोक में वही वरुण लोक में वह इंद्र लोक में वह प्रजापति लोक में वह ब्रह्म लोक में जाता है इस प्रकार कौशित की शाखा वालों के उपनिषद में देवयान मार्ग पटित है उसमें लोक शब्द तो एक अथक है क्योंकि वे अग्निवाचक है इसलिए इसमें कहीं पर सन्निवेश क्रम अन्वेषणीय नहीं है परंतु वायु अर्चरादि मार्ग में श्रुत नहीं है इससे उसका किसी स्थान में निवेश होना चाहिए कहते हैं ते ते वे प्रायण के अनंतर अर्ची, अर्ची अभिमानी देवता को प्राप्त होते है से को, से शुक्ल पक्ष को शुक्ल पक्ष से जिन छह मासों में सूर्य उत्तर जाता है उन छह मासों को मासों से संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होते हैं इसमें संवत्सर के अनंतर और आदित्य से पूर्व वायु को प्राप्त होते है से इससे सामान्य और विशेष श्रुति है जैसे कि वह प्रायण कर जाता है उस समय वह वायु को प्राप्त होता है वहा वह वायु उसके लिए छिद्र युक्त हो जाता है मार्ग दे देता है जैसा की रथ के पहिये का छिद्र होता है उसके द्वारा वह उद्धव होकर चढ़ता है वह सूर्य लोक में पहुंच जाता है इस प्रकार इस अन्य श्रुति द्वारा विशेष रूप से उपदेश देखा जाता है इस आदित्य से वायु का पूर्व दर्शन है इस विशेष से समवत्सर और आदित्य के बीच में वायु का निवेश करना चाहिए परंतु अग्नि के अनंतर वायु का दर्शन है इस विशेष से अर्जी के अन्तर वायु का निवेश क्यों नहीं किया जाता है यह विशेष नहीं है ऐसा हम कहते हैं परंतु सीतम देवयानम इस देवयान मार्ग को प्राप्त कर वह अग्निलोक को प्राप्त होता है वह वायु लोक को वही वरुण लोक को प्राप्त होता है यह श्रुति उदाहरित है, है, है। कि शब्द नहीं है वह इस, इस स्थान को जाता है इस प्रकार यहाँ पर केवल पदार्थ का उपदर्शन मात्र किया जाता है अन्य श्रुति में वायु के दिए हुए रथ चक्र जैसे छिद्र से उर्धा कर आदित्य को पहुंचा पहुंचता है ऐसा क्रम अवगत होता है इसलिए अविशेष और विशेष से यह ठीक कहा गया है नहीं तो मासु से देवलोक और देवलोक से आदित्य को जाता है ऐसा कहते हैं उसमें आदित्य के आनातर के लिए देवलोक से वायु को प्राप्त होने चाहिए वायु समचर से वायु को प्राप्त होता है यह सूत्रपाठ छ्य श्रुति की अपेक्षा से कहा गया है छांदोग्य और वाय समय में तो एक में देवलोक नहीं है और अन्य में संवत्सर नहीं है उसमें दोनों के होने से दोनों का दोनों स्थलों में होना होना संनिवेश चाहिए। उसमें भी साथ होने से का पूर्व और देवलोक का पश्चात संसा विवेक करना चाहिए अधिकरण तीसरा तड़िदिकरण सूत्र तीसरा तड़िदो अधि वरुण संबंधा त तड़ित अधिक वरुण का विद्युत के साथ संबंध है आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है इस प्रकार इस विद्युत से ऊपर वह वरुण को जाता है ऐसा इस वरुण का संबंध है विद्युत और वरुण का संबंध है जब तीव्र गर्जना निर्घोष करती हुई विशाल विद्युत मेघों के उधर में नृत्य करती है तब जल गिरता है, है, है, विद्युतते विद्युत चमकती मेघ वृष्टि होगी ऐसा लोग कहते हैं यह ब्राह्मण श्रुति है श्रुति और स्मृति में यह प्रसिद्ध है कि जल का अधिपति वरुण है वर्ण लोक के ऊपर इंद्र और प्रजापति लोक है क्योंकि उनके लिए अन्य स्थान नहीं है और पाठ की सामर्थ्य है वर्ण आदि का आगंतुक होने से भी अंत में ही निवे निवेश है कारण की विशेष स्थान के न होने से अर्चरादि मार्ग में विद्युत अंतिम स्थान है अधिकरण चौथा आतिवाहिकाधिकरण सूत्र चार से छूत्र चौथा आतिवाहिका तदलिंगात आतिवाहिका तलिंगात सूत्रार्थ आतिवाहिकाहि ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए आतिवाहिक है तलिंग क्योंकि स एतान गमयति इस प्रकार उसका लिंग है अर्चरादि में संशय होता है कि क्या ये मार्ग चिन्ह है व भोगस्थान है अथवा ब्रह्मलोक को जाने वालों के नेता ले जाने वाले है पूर्व पक्षी ऐसा संचय होने पर ये अर्चरादी मार्ग के चिन्ह रूप है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि उस मार्ग के स्वरूप को कहने वाला उपदेश है जैसे लोक में ग्राम अथवा नगर को प्रस्थान की इच्छा करने वाले किसी को यह उपदेश किया जाता है कि तुम वहाँ से उस पर्वत की ओर जाओ वहां से उस वट की ओर वहां से नदी को उससे आगे ग्राम अथवा नगर को प्राप्त हो जाओगे वैसे यहाँ भी अर्ची से अह को अह से आपूर्यमाण वृक्ष को प्राप्त होता है इत्यादि श्रुति कहती है अथवा ये अर्चि आदि भोगस्थान है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि अग्निलोक माँ अग्निलोक को आ जाता है इत्यादि श्रुति लोक शब्द के साथ अग्नि आदि का संबंध करती है मनुष्यलोक मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक इस प्रकार लोक शब्द प्राणियों के भोगस्थानों में कहा जाता है और इसी प्रकार अहोरात्रु उन अह और रात्रि लोकों में वे कर्मी और उपासक भोग का अनुभव करते हैं इत्यादि ब्राह्मण वचन है इसलिए अर्चरादि अतिवाहिक नहीं है क्योंकि लोक में राजा से नियुक्त चेतन ही दुर्गमार्गों में जाने वाले जा, जाने वालों को ले जाते हैं सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं ये अर्चर आदि ही हो सकते हैं इससे इससे कि उनका लिंग है जैसे की चंद्रमा विद्युतम वे उपासक चंद्र से विद्युत को प्राप्त होते है वहां से वह अमानव पुरुष इन्हें सत्यलोकस्त ब्रह्मा को प्राप्त करा देता है यह श्रुति सिद्ध साव दिखलाती है यदि कहो कि वह वचन उसके विषय में ही उपक्षिण होता है तो ऐसा नहीं क्योंकि अमानव यह विशेषण प्राप्त हुई मानवत्व की निवृत्ति के लिए है अर्चरादि में जो ले जाने वाले पुरुष प्राप्त है वही वे मानव हो तो उसकी निवृत्ति के लिए अमानव या पुरुष विशेषण युक्त है परंतु वह लिंग मात्र उक्त का बोधक नहीं है क्योंकि न्याय नहीं है, है। सूत्रार्थ सूत्र उभयोहा मार्ग और घंता जड़ और अस्वतंत्र होने से उपासक की ऊर्धग गति नहीं हो सकती इसलिए स्वयं प्रयत्न शून्य अन्य चेतन से ले जाया जाता है इस न्याय से अनुग्रहित लिंग से नेतृत्व की सिद्धि होती है जो अर्चरादी मार्ग में जाने वाले, जाने वाले देह के से एक भु, एक समुदाय वाले और, और अर्चरादि भी अचेतन होने से असुतंत्र है इसलिए अर्चरादि अभिमानी चेतन देवता विशेष अति यात्रा में नियुक्त है ऐसा ज्ञात होता है दुख में भी एकीभूत इंद्रिय समुदाय वाले मत और मूर्छित आदि अन्य से प्रयुक्त हुए मार्गगामी होते हैं अनवस्थित होने से भी अर्चिरादि में मार्ग चिन्हत्व उपपन्न नहीं होता क्योंकि रात्रि के मृतक में दिन स्वरूप का संभव उपपन्न नहीं होता उसी प्रकार रात्रि के मृतक में दिन की प्रतीक्षा नहीं होती यह पहले कहा जा चुका है देवताओं के ध्रुव होने से यह दोष नहीं होता अर्चिरादि के अभिमान से इन देवताओं में अर्चिरादि शब्द उपपन्न होता है से अह को प्राप्त होता है इत्यादि निर्देश तो अर्चरादि विरुद्ध नहीं होता अर्चर होते, होते है इस प्रकार लोकमय प्रसिद्ध आतिवाहिकों में भी तू यहाँ से बलवर्मा के पास जा वहां से जयसिंह के पास वहां से कृष्णगुप्त के पास जा इस प्रकार का उपदेश देखा जाता जा है और अर्चिर भी संभवंती अर्जर भी, भी संभवंती वे ज्योति के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं इस उपक्रम में भी संबंध मात्र कहा गया है कोई संबंध विशेष नहीं कहा गया है और सीतान ब्रह्म गमयति इस उपसहार में तो आति और आतिवाहक त्वरूप संबंध विशेष कहा गया है इससे उपक्रम में भी वही संबंध विशेष निर्धारित किया जाता है एक भूत हुए इंद्रिय समग्र वाले होने से जाने वाले उपासकों का वहां उपभोग संभव नहीं है लोक शब्द तो उपभोग करने वाले गमन करने वालों में जाना जाता जा सकता है क्योंकि अन्य उस लोकवासियों की वह भोग भूमि है इसलिए अग्निस्वामी वाले लोक में प्राप्त हुए को अग्नि ले जाता है उसी प्रकार वायुस्वामी लोक में प्राप्त हुए को वायु ले जाता है ऐसी योजना करने चाहिए परंतु आतिवाहिकव पक्ष में वरुण आदि में आतिवाहिकत्व कैसे संभव होगा क्योंकि विद्युत लोक के ऊपर ही वरुण आदि कहे गए हैं और विद्युत के अनंतर ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति पर्यंत अमानव पुरुष ही गमयता सुना गया है ईश्वर उत्तर कहते हैं सूत्रछवा वैद्युत ततस्त श्रुते ही वैद्युत एवं ततः श्रु त्रुते विद्युत हुए है है नियमान उपासक को प्राप्त करते है। है क्योंकि उसके गमयति यह श्रुति है दशाथ वहां से विद्युत लोक में प्राप्त होने के पश्चात विद्युत के पुरुषों विद्युत लोक में पहुंचे हुए उन उपासक लोगों को वह अमानव पुरुष आकर विद्युत लोक से ब्रह्मलोक में ले जाता है यह उस अमानव पुरुष की गमय तुत्व श्रुति है वरुण आदि तो उसके अप्रतिबंधकरण से अथवा किसी सहायता के अनुष्ठान से अनुग्रह होते हैं. ऐसा समझना चाहिए इसलिए यह ठीक कहा गया है कि अर्चना देवतात्मा है अधिकरण पांचवा कार्याधिकरण सूत्र सात से चौदाह सूत्र सातवा कार्य बादरी कार्यम कार्यम अस्य सुत्रार्थ अस् कार्य ब्रह्म में ग्युपत्ते गतिपन्न होती है बादरी ही, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं ब्रह्म गमयति वह अमानव पुरुष इस इन उपासकों को ब्रह्म के पास पहुंचाता है यह संदेह होता है कि क्या कार्य अपर ब्रह्म के पास पहुँचाता है अथवा अविकृत मुख्य परब्रह्म के पास ले जाता है संचय किस से होता है इससे संचय होने पर अब मानव पुरुष इस उपासकों को कार्य सगुण अपर ब्रह्म के प्रति ही ले जाता है ऐसा बाद आचार्य मानते हैं किस से? इससे की उनमें गति उत्पन्न होती है इस कार्य ब्रह्म में गंतव्य उपन्न होता है क्योंकि परिचिन है परंतु परब्रह्म में नहीं हो सकती कारण कारण वह सर्वगत है और का आत्मा सूत्र अर्थवा विशेषित्व विशेषित्व विशेषित्व सूत्रार्थ और ब्रह्म लोकान गमयती अन्य श्रुति में विशेषित होने से कार्य ब्रह्म विषय ही गति अवगत होती है ब्रह्मलोकान एक अमानव पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोकों में ले जाता है वे उन ब्रह्मलोकों में किरण नगर्भ की परमायु तक अनंत संवत् तक निवास करते हैं इस प्रकार अन्य श्रुति में विशेषित होने से कार्यब्रह्म ब्रह्म विषयक ही गति है ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि परब्रह्म में बहुवचन से विशेषण उपन्न नहीं होता कार्यब्रह्म में तो अवस्थाभे की उपपत्ति होने से बहुवचन संभव है लोकश्रुति भी लोको भी विकार विषयक सन्निवेश संबंध विशिष्ट भोग भूमि में ही मुख्य है और अन्यत्र ब्रह्म लोक एश सम्राट हे सम्राट यह ब्रह्म ही लोक है इत्यादि में तो गौणी है अधिकरण और अधिकर्तव्य निर्देश भी परब्रह्म में मुख्य नहीं होगा इसलिए यह उपासक का नयन कार्य ब्रह्म विषयक ही है सूत्र सामिप्यातु नौवा तद्यपदेश तद्युपदेश सूत्रार्थ सामिप्यात कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म की सन्निधि में है अतः कार्य कार्यब्रह्म में भी कारणब्रह्म का शब्द प्रयोग होता है तो शब्द शंका निवृत्त है परंतु कार्यब्रह्म भी उपपन्न नहीं होता क्योंकि समन्वय अधिकरण में समस्त जगत के जन्म आदि का कारणब्रह्म ही है ऐसा प्रतिपादित किया है किया गया है इस पर कहते हैं शब्द शंका की वृत्ति के लिए है अपर ब्रह्म को परब्रह्म के समीप होने से उसमें भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग विरुद्ध नहीं है क्योंकि विशुद्ध उपाधि विशिष्ट परब्रह्म ही कहीं पर किन्हीं मनोमयत्व आदि विकार धर्मो से उपासना के लिए उपदिष्टा हुआ अपर ब्रह्म होता है ऐसी स्थिति है परंतु उपासक को कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अनावृत्ति श्रुति नहीं घटती क्योंकि परब्रह्म से से भी नित्यता की संभावना नहीं है एतेन इस से जाने वाले इस मानव आवर्तन में नहीं लौटते यह श्रुति देवयान मार्ग से प्रस्थान किए हुए के लिए अनावृत्ति दिखलाती है इस उनकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती क्योंकि वन मृत मृते ऐसी श्रुति हैमेती ऐसी श्रुति है ऐसा यदि कहो तो इस तरह हम कहते हैं सूत्रदसवा कार्याद्यक्षे तद, तदद, सह अतः परमाधाए तद तद्यक्षेण सह अतः परमा अभिधा सुतरा कार्य कार्या ब्रह्मलोक का विनाश होने पर उस लोक में उत्पन्न आत्मसाक्षात्वे तत्व तद्यक्षेण सह उस लोक के अध्यक्ष अक्ष्यगर्भ के साथ अतः से परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं अभिधान क्योंकि ऐसा श्रुति में अभिधान है कार्य लोक का प्रलय उपस्थित होने पर वहां पर जिन जिनको सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है ऐसे उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन वाले तत्वदर्शी लोग उस लोक के अध्यक्ष हिरण्य गर्भ के साथ इससे परपरिशु विष्णु के परम को प्राप्त होते हैं इस प्रकार क्रम मुक्ति अनावृत्ति आदि वचनों से स्वीकार करने चाहिए क्योंकि पर ब्रह्म की प्राप्ति गति पूर्वक मुख्य नहीं हो सकती ऐसा हमने सूत्र ग्यारहवा स्मृत स्मृते सूत्रार्थ और ब्रह्मणा सह इस स्मृति से भी कार्य ब्रह्म विषयक गति सुनी जाती है ब्रह्मणास महाप्रलय प्राप्त होने पर, पर हिण्य गर्भ समी लिंग विकार शरीर रूप विकार का अंत होने पर वे सब तत्वदर्शी ब्रह्मा के साथ पर को प्रविष्ट प्राप्त होते हैं यह श्रुति भी इस अर्थ का अनुमोदन करती है इसलिए कार्य ब्रह्म विषयक का गति श्रुति है ऐसा सिद्धांत है परंतु पुनः किस पूर्वपक्ष की शंकाकर कार्यम बादरी ही इत्यादि से यह सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है अब वह सूत्रों से ही दिखलाया जाता है सूत्र बारह परम जयमिनी मुख्यत्वात परम जयमिनी ही मुख्यत्वात्थ जयमिनी ही जयमिनी आचर का मत है कि परम गति का विषय पर है मुख्यत्वाद क्योंकि पर ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म का मुख्य आलंबन है आचार्य तो स्रम गति यहाँ पर ब्रह्म को ही प्राप्त कराता है ऐसा मानते हैं किससे इससे कि वह मुख्य है परब्रह्म ही ब्रह्म शब्द का मुख्य आलंबन है और अपर गण है मुख्य और गण में मुख्य में संप्रत्यय होता है सु दर्शनाच दर्शनाच सूत्राथ और तेरध मृत इदी श्रुति भी गतिपूर्वक अमृतत्व दिखलाती है नृत्यमें हृदय देश से निकली हुई उस मुख्य सुषुम्ना नी से उकर अमृत भाव को प्राप्त होता है यह तो तो कार्य ब्रह्म, ब्रह्म विनाशी है अथ्र्यत अब जिस अविद्यावस्था में अन्य को देखता है वह अल्प है वह मर्य है इस प्रवचन से पर विषयक ही यह गति कठबल्य में पठित है उसमें अन्य अपर विद्या का प्रक्रम प्रकरण नहीं है क्योंकि अन्यत्र धर्माद धर्म से भिन्न और अधर्म से भिन्न है इस प्रकार परब्रह्म का ही उपक्रम किया गया है सूत्र 14 चौदह कार्य प्रतिपत्यातिपत संधि सूत्रार्थ प्रतिप प्रतिपत्यभिधि प्रतिपत्यभिधि प्रजापते कार्य नहीं है क्योंकि ये इससे कार्य ब्रह्म से भिन्न परब्रह्म ही प्रकृत है शंका है यह नहीं क्योंकि वाक्य और श्रुति प्रमाण से दुर्बल प्रकरण बाधित है अतः ग्रह प्राप्ति रूप संकल्प कार्य ब्रह्म विषयक है इसलिए कार्य ब्रह्म ही गंतव्य है और प्रजापते है, सभाम मैं प्रजापति के सभाग्रह में जाऊं यह प्राप्ति का संकल्प कार्य ब्रह्म विषय नहीं है क्योंकि नाम रूप यो, योर निर्वह वहिता वह आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा अपने में स्थित जगत बीजभूत नाम और रूप को अभिव्यक्त करने वाला है वे जिसके अंतर है वह ब्रह्म है इस प्रकार कार्य ब्रह्म से विलक्षण परब्रह्म ही प्रकृत है यशोहम मैं यशोहम्राह्मणों का यश आत्मा होता ऐसा सर्वत्र रूप से उपक्रम है है कारण कि न तस्य जिस ईश्वर का नाम पूर्ण ऐसे उस ब्रह्म की कोई उपमा भी नहीं है इस प्रकार परब्रह्म ही यश नाम से प्रसिद्ध है और वह वैश्माप्ति गति पूर्वक है वह तदराजता वहाँ अपराजित नाम की ब्रह्मा की पुरी है प्रभु हिरण्यगर्भ से विशेष रूप से निर्मित और सुवर्ण में है यहाँ हरद विद्या में कही गई है पद धातु भी गत्यर्थक होने से उसे मार्ग के अपेक्षा निश्चित होती है इसलिए गतिबोधक श्रुतियां पर ब्रह्म विषयक है ऐसा पक्षांतर है वे ये दोनों पक्ष आचार्य ने सूत्र से दिखलाए है एक गति की उपपत्ति आदि से और दूसरा मुख्यत्व आदि से उनमें गति की उपपत्ति आदि मुख्यत्व आदि का आभासव रूप से प्रतिपादन करने में समर्थ है परंतु मुख्यत्व आदि गति की उपत्ति आदि का आभास रूप से प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है इसलिए आद्य ही सिद्धांत कहा गया है और द्वितीय पूर्व क्योंकि संभव न होने पर भी मुख्य अर्थ का ही ग्रहण हो ऐसा कोई आज्ञा करने वाला प्रमाण विद्यमान नहीं है प्रविद्या के प्रकरण में भी अपर के आश्रय गति का अनुकीर्तन प्रविद्या की स्तुति के लिए विश्वगन उत्क्रमणे भवंती भिन्न भिन्न गति वाली नाड़िया केवल उत्क्रांति के लिए है इसके समान उपन्न होता है प्रजापते है पूर्ववाक्य तो से विच्छेद कर कार्य में भी प्राप्ति का संकल्प विरुद्ध नहीं है सगुण ब्रह्म में भी सर्वात्मत्व संकीर्तन सर्वकर्मा सर्व इत्यादि के समान हो सकता है इसलिए गति बोधक श्रुपिया अपर ब्रह्मक विषयक ही है पुनः कोई लोग पूर्व सूत्र पूर्व पक्ष सूत्र है और उत्तर सूत्र सिद्धांत सूत्र है ऐसी व्यवस्था को जानते हुए गतिबोध श्रुति पर ब्रह्म विषयक ही प्रतिष्ठापित करते हैं परंतु वह अयुक्त है क्योंकि ब्रह्म में गंतव्य गंतव्य की उपपत्ति नहीं होती जो सर्वगत सर्वांतर, सर्वात्मक और पर ब्रह्म है आकाशवत सर्वगत नित्य है आत्मा आकाश के समान सर्वगत और नित्य है यदक्षा ब्रह्म जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है यह आत्मा जो आत्मा के अंतर है आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम यह संपूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों से सर्वगत सर्वांतर सर्वात्मक परब्रह्म, जो विशेष रूप से निर्धारित किया गया है उसमें गंतव्यता कदाचित भी उपपन्न नहीं होती क्योंकि प्राप्त प्राप्त ही प्राप्त नहीं होता लोकमेय यह प्रसिद्ध है कि अन्य ही अन्य के प्रति जाता है परन्तु लोकमेय प्राप्त की भी देशांतर विशिष्ट रूप से गंतव्यता देखी जाती है जैसे पृथ्वी पर स्थित हुआ ही अन्य देश द्वारा पृथ्वी के के के प्रति जाता है, जिस प्रकार बालक बालक अन्य अन्य होने पर भी, बालक के अनन्य होने पर पर भी भी अनन्य काल से विशिष्ट ही वार्धक्य गंतव्य रूप से देखा जाता है वैसे ही संपूर्ण शक्तियों से युक्त होने के कारण ब्रह्म में भी किसी प्रकार गंतव्यता हो सकती है नहीं क्योंकि सर्व विशेषो का ब्रह्म में प्रतिषेध है निष्कलम ब्रह्म अवयवरहित निष्क्रिय शांत अनिंद निर्लप है अस्थूल वह न स्थल न अणु न दीर्घ है स बाह्याभ्यंतरोह्य और भीतर विद्यमान है अज है स बा वह यह आत्मा महान अज अजर अमृत अभय ब्रह्म है स एष जिसका मधुकांड में यह नहीं यह नहीं ऐसा कहकर निरूपण किया गया है वह यह आत्मा है इत्यादि श्रुति स्मृति और अनुकूल तर्कों से देश काल आदि विशेष योग की परमात्मा में कल्पना नहीं की जा सकती जिससे कि भू प्रदेश वया अवस्था न्याय से इस में गंतव्यता हो पृथ्वी और तो प्रदेश और अवस्था आदि विशेष के योग से देश काल विशिष्ट गंतव्यता उपपन्न होती है यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कारणत्व बोधक श्रुति से ब्रह्म में अनेक शक्ति है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि विशेष निराकरणक श्रुतिया अन्यर्थक है यदि कहो तो उत्पत्ति आदि श्रुतियों में भी अन्यर्थत्व समान है तो ऐसा नहीं है क्योंकि वे एकत्व प्रतिपादन परक एक मृत्तिका आदि दृष्टान्तों से ब्रम्ह सत में सत्यत्व का और विकार में अंतृत का प्रतिपादन करता हुआ शास्त्र उत्पत्ति आदि परक नहीं हो सकता परंतु यह कैसे जाना जाए उत्पत्ति आदि प्रतिपादक श्रुतिया विशेष निराकरण करने वाली श्रुतियों के अंग है और विशेष प्रतिषेधक श्रुतियां उत्पत्ति आदि प्रतिपादक श्रुतियों के अंग नहीं हैं कहते हैं विशेष निराकरण श्रुतिया निराका है क्योंकि आत्मा का एकत्व नित्यत्व शुद्धत्व आदि ज्ञान होने पर पुनः कोई भी आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती कारण कि तत्र को मोह उस समय एकत्व उस विद्वान में क्या मोह और शोक हो सकते हैं अर्थात नहीं हो सकते अभय वही हे जनक निश्चय तु अभय को प्राप्त हो गया है विद्वान उस के आनंद को जानने वाला विद्वान किसी से भी भयभीत नहीं होता उस विद्वान को मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया पाप कर्म क्यों किया इस प्रकार की चिंता संतप्त नहीं करती इत्यादि श्रुति से पुरुषार्थ पुरुष की अभिष्ट वस्तु की समाप्ति विषय बुद्धि उपन्न होती है उसी प्रकार तत्व विद्वानों में संतुष्टि अनुभव आदि देखने में आते हैं और विकार एवं अनुतने अभिसंधि आग्रह का अपवाद भी है क्योंकि मृत्यु जो अद्वितीय ब्रह्म में नाना सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसी श्रुति है इसलिए विशेष निराकरण करने वाली इसी प्रकार उत्पत्ति आदि प्रतिपादक श्रुतियों में निराकांक्ष अर्थ प्रतिपादन करने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि उनका तो अन्यर्थत्व तो प्रत्यक्ष समानुगत है जैसे कि चुंगम, चुंगम, उस जल से ही इस रूप अंकुर कार्य को उत्पन्न हुआ समझ क्योंकि यह निर्मूल कारण रहित नहीं हो सकता इस प्रकार उपक्रम कर उपसंहार अंत में जगत के मूलभूत एक ही सत को विज्ञ रूप से दिखलाती है और यथोवा जिससे निश्चय ही ये सब उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाशोन्मुख होकर जिसमें हैं, उसे विशेष रूप से जनने की इच्छा कर वही ब्रह्म है यह श्रुति है इस प्रकार उत्पत्ति आदि प्रतिपादक श्रुतिया एकात्म अवगम पर होने से ब्रह्म में अनेक शक्ति का योग नहीं हो सकता इसलिए ब्रह्म में गंतव्य की अनुपत्ति है न तस्य प्राणा उस ब्रह्मविता के प्राण इस शरीर से उत्क्रमण नहीं करते ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है इस प्रकार श्रुति पर ब्रह्म में गति का निवारण करती है उसका स्पष्ट इस सूत्र में व्याख्यान किया जा चुका है गति की कल्पना होने पर वह गनता जीव गंतव्य ब्रह्म का अवय विकार अथवा उनसे अन्य होना चाहिए क्योंकि अनंत में गमन अनुपन्न है यदि ऐसा हो तो उससे क्या होगा कहते हैं यदि जीव ब्रह्म का एक देश भाग अवयव हो तो उस एक ब्रह्म के नित्य प्राप्त होने से पुनः ब्रह्मगमन उपपन्न नहीं होता एकदेश और एकदेशित्व कल्पना ब्रह्म में अनुपन्न है क्योंकि वह निरअवय रूप से प्रसिद्ध है विकार पक्ष में भी यह अनुपत्ति समान है कारण की विकार से विकारे नित्य प्राप्त है त्मता का परित्याग कर अवस्थित नहीं होता क्योंकि परित्याग करने पर उसका अभाव प्राप्त होता है विकार पक्ष और पक्ष में विकारी और अवयवी ब्रह्म के स्थिर होने से संसार गमन भी है यदि जीव ब्रह्म से अन्य है तो यह अणु व्यापी अथवा मध्यम पर, परिमाण वाला हो सकता है व्यापी व्यापक होने पर तो गमन की अनुप अनुपत्ति है मध्य परिमाण वाला होने पर अनित्व प्रसंग है अनुत्व होने पर समस्त शरीरगत वेदना नहीं हो सकती अणुत्व और मध्यम परिमाणत्व का तो विस्तार से पूर्व प्रतिशित किया गया है का परमात्मा से अन्य होने पर तो से इत्यादि एकत्व बोधक शास्त्र का बाध प्रसंग होगा यह दोष तो विकार और अवयव पक्ष में भी समान है यदि कहो कि विकार और अवयव तो विकारी और अवयव से अनन्य है अतः उक्त दोष नहीं है तो ऐसा नहीं है क्योंकि मुख्य एकत्व की अनुपत्ति होती है और इन सब में प्रसंग है कारण कि संसारियात्मक की की संसारियात्मत्व निवृत्ति नहीं होगी अथवा निवृत्ति होने पर उसके स्वरूप का नाश प्रसंग होगा क्योंकि उसमें ब्रह्मात्मत्व का स्वीकार नहीं किया गया है कुछ लोग तो यह कहते हैं नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान प्रत्यवाय की अनुप अनुत्पत्ति के लिए किया जाता है कामे और प्रतिशु कर्मों का स्वर्ग और नरक की अपराप्ति के लिए परिसंहार किया जाता है वर्तमान देह के उपभोग योग्य कर्म उपभोग से ही क्षय हो जाते हैं अतः वर्तमान देह पात के अनंतर अन्य देह के प्रतिसंधान कारण का अभाव होने से स्वरूपावस्थान रूप कैबल्य ब्रह्मात्मता के बिना ही एवं वृत पुरुष को सिद्ध होगा वह ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है इस प्रकार आचरण करे यह किसी भी शास्त्र से प्रतिपादित नहीं है यह अपनी बुद्धि से ही तर्क किया गया है क्योंकि कर्म निमित्तक संसार है अतः निमित्त के अभाव से संसार नहीं होगा परंतु यह तर्क भी नहीं किया जा सकता कारण की निमित्त का अभाव दुर्नेय है एक एक प्राणी के अन्य अन्य जन्म में संचित इष्ट अनिष्ट फल वाले अनेक कर्म संभावित है अत्यंत विरुद्ध फल वाले उन कर्मों का युगपत उपभोग होने से, से फल देने का अवसर प्राप्त किए हुए कुछ कर्म इस जन्म का निर्माण करते हैं और देशकाल और निमित्त की प्रतीक्षा करने वाले कुछ कर्म रहते हैं इसलिए उन अवशिष्ट कर्मों का संप्राप्त उपभोग से क्षपण असंभव होने से यथावर्णित चरित्र वाले का भी वर्तमान देह के पात होने पर अन्य देह के निमित्त का अभाव निश्चित नहीं किया जा सकता है तद्य इसलिए जो यहाँ रमणीय चरण वाले हैं तथा शेषेणा पीछे इत्यादि और स्मृति से कर्मशेष के सद्भाव की सिद्धि होती है परंतु यहां शंका हो सकती है नित्य और नैमित्तिक कर्म उन नैमित्तिष्ट कर्मों के क्षेत्र होंगे वह युक्त नहीं है क्योंकि उनमें विरोध का अभाव है विरोध होने पर ही नाश नाशक भाव होता है जन्मांतर में संचित सुकृत कर्मों का वर्तमान नित्य नैमित्तिक के साथ विरोध नहीं है कारण कि दोनों में शुद्ध रूपत्व समान है दुरीतो का अशुद्ध अभाव की नहीं होती। सुप्रतों में निमित्त पर उपपन्न है और दुरीत् का भी अवशेष विनाश अवगत नहीं होता इसी प्रकार नित्य नैमित नैमित के अनुष्ठान से प्रत्यवाय की अनु अनुत्पत्ति मात्र होती है और अन्य फल की उत्पत्ति नहीं होती ऐसा होने में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि अन्य फल का भी उसके साथ निष्पन्न होना संभव है वैसे धर्म अनुष्ठान के पीछे अर्थ उत्पन्न होते हैं वह आपस्तंभ स्मृति है सम्यक दर्शन के न होने तक मरण जन्म मरण के मध्य में सर्वात्मना काम्य और प्रतिशिध के त्याग की किसी से भी प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती क्योंकि कर्मकुशल पुरुषों में भी सूक्ष्म अपराध देखने में आता है संचय का विषय तो हो, सक, हो सकता है तो भी का अभाव है। ब्रह्मात्मत्व करने पर तो, तो वाले आत्मा के कैबल्य की आकांक्षा नहीं की जा सकती कारण की अग्नि औष्ण के समान स्वभाव अपरिहार्य है ऐसा हो परंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप कार्य अनर्थक है उसकी शक्ति नहीं है इससे शक्ति के अवस्थित होने पर भी कार्य के परिहार से मोक्ष उपन्न होता है वह युक्त नहीं है क्योंकि शक्ति के सद्भाव में कार्य का जन्म है और भी शंका होती है कि केवल शक्ति अन्य देश काल आदि निमित्तों की अपेक्षा न कर कार्य का आरंभ नहीं करती इससे वह एकाकी स्थित होती हुई भी अपराध नहीं करती वह भी ठीक नहीं क्योंकि निमित्त भी शक्ति रूप संबंध से नित्य संबद्ध है इसलिए कर्तृत्व गोपतृत्व स्वभाव के विद्यमान होने पर और आत्मा में विद्यागम्य ब्रह्मात्मत्व न होने पर तो इसी प्रकार भी मोक्ष की आशा नहीं है और न अन्य ज्ञान के बिना मोक्ष के लिए अन्य साधन नहीं है इस श्रुति ज्ञान से अन्य मोक्ष मार्ग का वारण करती है जीव का परमात्मा से अनन्य होने पर भी सब व्यवहार का लोक प्रसंग होगा क्योंकि इस पक्ष में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं है ऐसा यदि कहो तो नहीं क्योंकि तत्वज्ञान के पूर्व स्वप्न व्यवहार के समान उसकी उपपत्ति होती है तथा ही जहां द्वैत होता है वहां अन्य अन्य को देखता है इत्यादि से शास्त्र अप्रबुद्ध विषय में प्रत्यक्ष आदि व्यवहार कहकर पुनः प्रबुद्ध विषय में यत्र जिस समय इस विद्वान के लिए सब आत्मा ही हो गया तब किसी से किसे देखे इत्यादि शास्त्र से उसका अभाव दिखलाते हैं इसलिए ब्रह्मज्ञानी के गंतव्य आदि विज्ञान का बाध होने से इसी प्रकार भी गति का उपादन नहीं किया जा सकता तब इसको करती है, है सगुण विद्या जैसे की कही पंचाग्नि प्रस्तुत कर गति कही जाती है तो कहीं पर्यंक विद्या और कहीं पर वैश्वान विद्या उपक्रम कर कही जाती है और जहां ब्रह्म को प्रस्तुत कर गति कही जाती है जैसे प्राण ब्रह्म प्राण ब्रह्म है सुख ब्रह्म आकाश ब्रह्म है और यथ यदिदम अब इस शरीर रूप ब्रह्मपुर के भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार ग्रह है यह श्रुति है वहाँ पर भी वामनित्व आदि और सत्य आदि गुणों से सगुण ब्रह्म के ही उपास्य होने से गति संभव है जैसे न तस् उस ब्रह्मविद के शरीर से प्राण उत्क्रमण नहीं करते इस प्रकार गति का प्रतिषेध सुनाया गया है वैसे कहीं पर पर ब्रह्मभिषेक गति नहीं सुनाई जाती ब्रह्मविद आपने आप इत्यादि श्रुति में अपातुक होने पर भी वर्णित न्याय ब्रह्म सर्वगत सर्वांतर और सर्वात्मा है से, से, से इत्यादि के समान यह स्वरूप प्राप्ति ही अभीत है ऐसा समझना चाहिए और पर ब्रह्म विषय व्याख्यान की हुई गति प्ररोचन के लिए अथवा अनुचितन के लिए होगी उसमें ब्रह्म तत्विद पुरुष में तो गति की से नहीं किया जाता क्योंकि वह तो विशिष्ट साध्य फल वाले विज्ञान की गति के अनुचितन में कोई अपेक्षा उपन्न नहीं होती इससे अपरब्रम्ह विषय गति है उसमें पर और अपरब्रम्ह के विवेक का निश्चय न होने से अपर ब्रह्म में वर्तमान गतिबोधक श्रुतिया पर ब्रह्म में अध्यारोपित की जाती है क्या पर और अपर दो ब्रह्म है हाँ ठीक दो ब्रह्म है क्योंकि ने कहा सत्य काम यह जो ओंकार है वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है इत्यादि देखने में आता है तो पर ब्रह्म क्या है और अपर ब्रह्म क्या है कहते हैं जहाँ अविद्याकृत नाम रूप आदि विशेष के प्रतिषेध से अस्थूल आदि शब्दों से ब्रह्म उपदिष्ट है वह पर है और वही जब नाम रूप आदि किसी विशेषण से विशिष्ट होता हुआ उपासना के लिए मनोमय प्राण शरीर शब्दों से उपदिष्ट होता है अद्वैत प्रतिपादक श्रुति बाधित होगी नहीं क्योंकि अविद्यात नाम रूप उपाधि युक्त होने के कारण वह परिहृत है और अपर ब्रह्म की उपासना का उसके समीप में सदिव यदि वह पितृलोक की कामना वाला होता है इत्यादि जगत ऐश्वर्य होता है, है।, है इसलिए के प्राप्ति के लिए गमन विरुद्ध नहीं है आत्मा के सर्वव्यापक होने पर भी जैसे घट आदि के गमन से आकाश का गमन होता है वैसे ही बुद्धि आदि उपाधि के गमन होने पर आत्मा में गमन प्रसिद्ध है ऐसा तदगुणसार इस सूत्र में हमने कहा है इसलिए कार्यम बादरी बादरी आचार्य के मत में कार्य ब्रह्म ही गम्य है यही सिद्धांत पक्ष है परम जयमिनी ही जयमिनी आचार्य के मत में परम ब्रह्म ही गम्य है इस प्रकार अन्य पक्ष का प्रतिभान मात्र प्रदर्शन तो केवल बुद्धि की विशदता के लिए है ऐसा समझना चाहिए अधिकरण अक अतिनाल सूत्रपंद्र सोला अतिमरायण उभयथ दोषा तत्कृति सूत्रपन्ध्र वहाँ इति उभयथा दोषात तत्क्रतुत्र के नयति ब्रह्म में ले जाता है बाधरायण ऐसा आचार्य बाधरायण का मत है उभय उभयथा दोषात क्योंकि कुछ उपासकों को ले जाता है और कुछ को नहीं ले जाता ऐसा होने पर भी दोष नहीं है कारण की तत्कृतुश ब्रह्म कृतु ब्रह्म में ले जाया जाता है कार्य ब्रह्म विषय गति है और पर विषय गति नहीं है यह सिद्ध हो चुका अब यह संदेह होता है कि क्या विकार का आलंबन करने वाले सब उपासकों को अमानव पुरुष समान रूप से ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है अथवा किन्हीं को ही तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी इन सभी उपासकों की परब्रह्म से अन्यत्र कार्यब्रह्म में में में गति गति होनी चाहिए, क्योंकि सर्वासाम। इस इस सूत्र से से समान रूप से ही इस गति का अन्य उपासनाओं उपासनाओं भी अवतरण किया जाता है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर निराकरण करते हैं प्रति बनान प्रतिका आलंबन करने वालों को छोड़कर अन्य विकारावलंबी विकार लंबी सभी उपासकों को मानव पुरुष ब्रह्म लोक में ले जाता है ऐसा आचार्य मानते हैं। इस प्रकार प्रतीका लंबियों को नहीं ले जाता और प्रतीका विकार लंबियों को ले जाता है प्रतीका स्वीकार करने पर भी कोई दोष नहीं है क्योंकि अनियम न्याय प्रतीक से व्यतिरिक्त उपासनाओ में उपन्न होता है तत्कृतुष्ठ कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाला इसे भाव का समर्थक हेतु समझना चाहिए जो ब्रह्म क्रतु है वह ब्रह्म के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, है, जो जिस जिस प्रकार से करता है वही होता है ऐसी श्रुति है प्रतीकों में ब्रह्म कृतुत्व नहीं है कारण की उपासना प्रतीक प्रधान होती है परंतु अब्रम्ह भी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है ऐसी श्रुति है जैसे कि वह अमानव पुरुष इन उपासकों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है इस प्रकार पंचाग्नि विद्या में है परंतु जहां पर इस प्रकार साक्षा दप वादक साक्षात उपलब्ध हो वहाँ पर भले ऐसा हो किंतु उसके अभाव में तो औसर्गिक तत्क्रतु न्याय से ब्रह्म को ही ब्रह्मलोक प्राप्ति है अन्य को नहीं ऐसा ज्ञात होता है सूत्र सुलभ विशेषमच दर्शयती विशेषमच सूत्रार्थ च और विशेषम नाम आदि प्रत्येकोपासनाओं में पूर्व पूर्व से उत्तर उपासनाओं में और अधिक फल दर्शयती दिखलाती है अतः प्रत्येकोपासक ब्रह्म लोक में नहीं जाते नाम आदि प्रत्येकोपासनाओं में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर उपासनाओं में यावन्ना वह जो की नाम की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसकी जहां तक नाम की गति होती है वहां तक ये स्वच्छ गति हो जाती है वाघ वाव वा नाम न भूयसी वाक ही नाम से बढ़कर है यद वाचो वह जो वाणी की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसकी जहां तक वाणी की गति होती है वहां तक स्वेच्छ गति हो जाती है मनोवाव वाचो भू यह वाणी से उत्कृष्ट है इत्यादि से श्रुति फल विशेष दिखलाती है यह फिल फल विशेष प्रतीक के अधीन होने से उपासनाओं में उपन्न होता है उपासनाओं को ब्रह्म अधीन होने पर तो फल विशेष कैसे होगा क्योंकि ब्रह्म अवशिष्ट है इससे प्रतीक कालम्बियो को अन्यों के समान फल नहीं है चतुर्थ अध्याय का तीसरा पद समाप्त